शिव शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता कुमारी इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के चौदह भेद बताए गए अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो पहला ओम ह्रीं नमः दूसरा ओम नमः तीसरा ओम क्लिम नमः चौथा ओम ह्रीम नमः पांचवा ओम ह्रीं नमः छठवा ओम रिम हूम नमः सातवा ओम हुम नमः आठवा ओम हुम नमः नौवा ओम रिम भ्री नमः दसवा ओम रिम नमः ग्यारहवा ओम रिम भ्रूं नमः बारहवा ओम क्रोम क्षौ रोम नमः तेरह ओम रिम नमः नम ओम नमः इन चौदह मंत्रों द्वारा क्रमशः एक से लेकर चौदह मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन उन रुद्राक्षों को धारण करे रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहारीस आदि है वे सब के सब दूर भाग जाते हैं जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर कर शशंक हो दूर खिसक जाते हैं पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया मुनिश्वरों मैंने तुम्हारे समक्ष इस विधवेश्वर संहिता का वर्णन किया है यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है विधवेश्वर संहिता सम्पूर्ण